स्नान करके भंडार में आ जाना थोड़ी शुद्धता के साथ काम करना उसी से हो जाएगा उस अंचल में समाज का बंधन खूब कठोर था इसी कारण मां ने यह अंतिम बात कही जगधात्री पूजा के दिन मां सुबह ही भंडार में आकर एक बोरे के ऊपर पांव लटकाकर बैठ गई किसी के कुछ मांगने के लिए आने पर मैं उन्हें दिखा दिखाकर वह सब देने लगा पूजा समाप्त हो जाने पर माने स्नान किया और पुष्पांजलि देने के लिए मामी लोगों को साथ लेकर मंडप में गईं। तीन बार देवी के चरणों में पुष्पांजलि देने के बाद गले में आंचल देकर वे विनयपूर्वक हाथ जोड़कर एक किनारे थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही पूजा निर्विघ्न समाप्त हो गई दोपहर में गांव के अनेक नरनारियों ने अन्न प्रसाद ग्रहण किया प्रतिमा तीन दिन तक रखी जाती थी दूसरे दिन मुझे बुखार आ जाने पर मां ने स्वयं ही भंडार का सारा कार्य किया संध्या आरती के पश्चात समस्त साधु भक्तों ने मिलकर भजन गाना आरंभ किया वे लोग बारंबार यह पंक्ति दोहराने लगे मां को देखूंगा ऐसी भावना कोई करो नहीं वे मेरी तेरी मां न केवल मां सारे जगत की मां बगल के कमरे में महिलाओं के साथ बैठी हुई एकाग्र चित्त से यह गाना सुन रही थीं। रात को वे मुझसे बोली हां भजन बहुत अच्छा जमा था भक्तों की भला जात कैसी सभी संतान एक हैं मेरी इच्छा होती है कि सबको बैठाकर एक ही पात्र में खिलाऊं। पर इस मुए देश में जात पात की भावना भी बहुत है खैर मुरमुरे में तो दोष नहीं कल एक काम करना बड़े सवेरे कामार पुकुर के सत्य हलवाई की दुकान से दो सेर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 पास के कमरे में खड़ी होकर यह देखती रही एक बार बरसात में जयराम वाटी में मलेरिया और आऊ की बीमारी का बड़ा प्रकोप हुआ मां भी कई दिनों तक रक्तातिसार से खूब कष्ट भोगने के पश्चात डॉक्टर कांजीलाल के चिकित्सा से ठीक हुई पानी और कीचड़ में चलने फिरने के फलस्वरूप कोयालपाड़ा आश्रम में हम सभी अंतेवासियों को थोड़ा बहुत बुखार हुआ दस पंद्रह दिनों तक हम में से किसी को भी जयरामवाटी न आते देख माने एक नौकरानी को हमारा समाचार लेने भेजा फिर उसके अगले ही दिन उन्होंने राधु के द्वारा हम लोगों को एक पत्र लिखवाकर भेजा जिसका मर्म यह था प्रिय केदार वहां के आश्रम में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 केदार बाबू को थोड़ा हंसकर अन्य मनस्क होते देख मां ने कहा ओ केदार सुन रहे हो ना वह योग माया है केदार बाबू बोले नहीं मां मैंने सब सुना नहीं फिर से कहिए मां फिर कहने लगी ठाकुर के देह त्याग के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मन हाहाकार कर रहा था मैं ठाकुर से प्रार्थना करती थी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 बच्ची भी फिर दिखाई न दी उसके बाद एक दिन मैं ठीक इसी जगह पर बैठी थी छोटी बहू अर्थात राधु की मां तब बिल्कुल पागल हो चुकी थी कुछ कथरियां बगल में दबाए वह खींचते खींचते चली जा रही थी और राधु रोते रोते खुटनों के बल उसके पीछे चल रही थी यह देखकर मेरा कलेजा मुक्को आ गया दौड़कर मैंने राधू को उठा लिया मन में आया कि इसकी अगर मैं देखभाल न करूं तो दूसरा और कौन करेगा बाप है नहीं और मां पागल है यही सोचकर ज्यों ही मैंने उसे गोद में उठाया कि ठाकुर सामने दीख पड़े वे बोले यही है वह लड़की इसी का आश्रय लेकर रहो यह योग माया है क्या जानू भाई पहले पहल तो वह ठीक थी आजकल उसे तरह तरह के रोग हो गए हैं फिर विवाह भी हुआ है अब भय होता है पागल की लड़की बाद में कहीं पागल ना हो जाए क्या मैंने आखिरकार एक पागल को ही पाल पोस कर बड़ा किया एक बार मां ने कलकत्ते से केदार बाबू को पत्र में लिखा तुम लोग कोयलपाड़ा में यदि मेरे लिए एक कमरा बनवा सको तो फिर गांव जाते समय बीच बीच में मैं आकर तुम लोगों के वहां रहा करूंगी यह पत्र पाने के बाद हम लोगों ने अपने प्रयास से उनके लिए एक मकान बनवा दिया वही जगदंबा आश्रम हुआ पहली बार मां उसमें लगभग एक पखवाड़ा निवास करने के बाद जयरामवाटी गई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 उसके बाद मां जैसा कहें वैसा करना नदी के पास जाकर देखा तो तैरने लायक पानी था राजेंद्र महाराज तैरकर उस पार से डोंगी ले आए और हम लोग पालकी के साथ पार होकर दोपहर में लगभग तीन बजे जयरामवाटी वाटी पहुंचे काली मामा हम लोगों को डांटते हुए बोले तुम लोग इस आंधी पानी में दीदी को लेने कैसे चले आए मां मंद मंद हंस रही थी राजेंद्र दादा ने कहा हमारी क्या बिसात है जो मां को ले जाएं या उनकी सेवा कर सकें आज पालकी लेकर आएंगे कहां था इसीलिए ले आए हैं इस पर मां हंसते हुए बोली तुम लोग अपनी बात रख सकते हो और क्या मैं नहीं रख सकती अकेली ही पालकी में जाऊंगी मुझे ले चलो ये लोग सब बाद में आएंगे तब हम लोग हार कर बोले नहीं मां ऐसा भी भला क्या हो सकता है इस आंधी पानी में कोई घर से निकल तक नहीं पा रहा है और ऐसे में भीगते हुए ले जाकर क्या आपको बीमार होने देंगे तब काली मामा और मां दोनों खूब हंसने लगे हम लोग पालकी लेकर आश्रम में वापस लौट आए परंतु मां के उसके बाद ही अस्वस्थ हो जाने के कारण कई महीने बाद वे कोयालपाड़ा आई एक दिन लगभग 11 बजे जगदंबा आश्रम में जाने पर मैंने देखा कि वहां महिलाएं काफी व्यग्र हो उठी हैं केदार बाबू की मां धीरे धीरे कह रही थी मां को भाव समाधि हुई है ठाकुर इतना ही कहकर वे अचेत हो गई हैं महिलाएं उनके सिर और आंखों पर पानी छिड़कने लगी थोड़ी देर बाद मां के सामान्य अवस्था में आ जाने पर नलिनी दीदी ने पूछा बुआ ऐसा क्यों हुआ मां बोली कहां क्या हुआ वह कुछ भी नहीं था तुम्हारी सुई में धागा पिरोते समय सिर में चिक्कर सा आ गया था मां की यह बात सुनकर किसी ने और कुछ नहीं कहा बाद में उद्बोधन में अपनी अंतिम बीमारी के समय मां ने भाव समाधि की इस घटना को मुझे स्पष्ट रूप से बताया था उस दिन डेढ़ दो बजे उनका बुखार चढ़ता जा रहा था मैं रोज की भांति उनके बिस्तर के एक किनारे में बैठकर उन्हें हवा कर रहा था और मस्तक पर गीला हाथ फेर रहा था मां मेरी पीठ और छाती पर हाथ फेरती हुई मुंह की ओर देखते हुए कहने लगी मैं समझ रही हूं कि यह शरीर चले जाने पर तुम लोगों को बड़ा कष्ट होगा मैंने कहा मां आप ऐसी बातें क्यों करती हैं दवाई से भी जब कोई खास लाभ नहीं हो रहा है तो फिर ठाकुर को ही शरीर के लिए थोड़ा सा कहिए ना इसी से तो सारी बीमारी दूर हो जाएगी मां ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा कोयालपाड़ा में मुझे इतना ज्वर हो जाता था कि मैं बिस्तर में ही बेसुध हो जाती थी परंतु होश आने पर जब भी शरीर के लिए उनका स्मरण करती तभी उनका दर्शन मिलता दुर्बल देह लिए एक दिन मैं बरामदे में बैठी थी नलिनी आदि कुछ सिलाई कर रही थी धूप बड़ी तेज थी चारों ओर धू कर रहा था मैंने देखा कि ठाकुर सदर दरवाजे से आकर ठंडे बरामदे में बैठकर सो गए यह देखकर मैं शीघ्रतापूर्वक अपना आंचल बिछाने गई बिछाते समय न जाने कैसी अवस्था हो गई केदार की मां आदि सब शोरगुल मचाने लगी इसीलिए मैंने उनसे कह दिया कुछ भी नहीं था सुई में धागा डालते समय सिर में चक्कर सा आ गया था तुम लोगों का ख्याल करके क्या मैं शरीर के लिए बीच बीच में ठाकुर को बताती नहीं परंतु शरीर के लिए जब भी उनका स्मरण करती हूं किसी हालत में उनका दर्शन नहीं होता लगता है कि वे नहीं चाहते कि यह शरीर रहे शरद अर्थात स्वामी शारदानंद रहेगा बाद में कोयलपाड़ा लौटकर मैंने केदार महाराज की मां से भी ठीक वैसा ही सुना मां ने उन्हें भी उसी तरह की बातें कही थी एक दिन मैं दोपहर को दो बजे कोयलपाड़ा पहुंचा उस दिन बड़ी गर्मी थी मां ने मिठाई और पानी लाकर देते हुए कहा बेटा तेज धूप है थोड़ा सुस्ता लो शाम होने पर जाना वे पूछने लगी गोपेश कैसा है आज तुमने क्या खाया क्या क्या पका था फिर बोली जाते समय थोड़ा फल और अनाज लेते जाना मैंने हंसते हुए कहा गोपेश ताके कहे अनुसार आज मैंने कच्चे केले और छिलके सहित आलू मिलाकर रस्सेदार सब्जी और आलू भात बनाया था पर अंदाज नहीं होने से आठ दस लोगों के लायक सब्जी बन गई मां सुनकर खूब हंसने लगी यही सब बातचीत हो रही थी कि आकाश में घने बादल छा गए मां कहने लगी आह जरा वर्षा हो जाती तो धरती जुड़ा जाती कुछ देर बाद ही आंधी चलने लगी और ओले पड़ने लगे मां ने आनंदित हो एक दो ओले मुंह में डाले किंतु उसी से ठंड लगकर उन्हें बुखार हो आया बाद में इसी बुखार ने बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया था एक दिन रास बिहारी महाराज और मैं उनके बिस्तर के दो छोरों पर बैठे हुए थे मां हम लोगों की छाती और पीठ पर हाथ रखकर कहने लगी यहां इतनी लड़कियां हैं पर किश्ती का शरीर ठंडा नहीं और लड़के होकर भी इनका शरीर कैसा ठंडा है आहा मेरा हाथ जुड़ा गया बुखार बढ़ने पर मां पूजनिया शरत महाराज को बड़ा याद करने लगी समाचार पाकर शरत महाराज डॉक्टर कांजीलाल आदि को लेकर आए और मां के बिस्तर के निकट गए मां शरीर की जलन से छटपटाते हुए उनकी ओर हाथ बढ़ाने लगी यह देख पूज्य शरत महाराज अपने शरीर से कुर्ता उतारकर उनके बिस्तर पर बैठ गए मां उनकी पीठ पर हाथ फेरती हुई कहने लगी आहा मेरी सारी देह शीतल हो गई शरत का शरीर मानो पत्थर है शरत महाराज ने कहा मां देखिए हम सब लोग आ गए हैं अब आप जल्दी अच्छी हो जाइए मां ने कहा हां बेटा कांजीलाल की दवाई देने से ही अच्छी हो जाऊंगी यह सुनकर शरत महाराज का चेहरा प्रफुल्लित हो उठा कुछ दिनों में ही बुखार दूर हो गया और मां ने अन्नपथ्य ग्रहण किया शरत महाराज ने एक दिन मां से कहा मां इस बार अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं आपको अपने साथ कलकत्ता ले जाऊंगा मां ने भी बिना किसी विशेष आपत्ति के कहा पर बेटा एक बार जयराम वाटी जाकर यात्रा बदलकर आना होगा शरत महाराज इस पर राजी हो गए और जयराम वाटी की यात्रा का मुहूर्त देखने लगे मां के बीमारी के समय ही उद्बोधन में स्वामी प्रज्ञानंद का देहांत हुआ बाद में एक दिन उस प्रसंग की चर्चा उठने पर मां को पता चला कि उनकी बहन सुधीरा जो कि निवेदिता स्कूल की संचालिका थी अंत समय में उनके पास थेर भाव से बैठी रही यह सुनकर मां बोली अहा यदि वह एक बार खुलकर रो पाती तो शोक थोड़ा कम हो जाता देखना वह कहीं बीमार न पड़ जाए वैसे ही उसे हृदय का रोग है इस प्रसंग में एक घटना का स्मरण हो रहा है मैं तब मां के पास जयराम में था एक दिन कोयलपाड़ा से एक बूढ़ी बोझा ढोने वाली के सिर पर कुछ सामान लदवाकर मैं करीब 10 बजे जयराम लौटा बुढ़िया ने सामान उतारकर मां को प्रणाम किया मां ने उससे कहा मांझी बहू तुम बहुत दिनों से आई क्यों नहीं तब वृद्धा करुण स्वर में बोली मां आजकल बड़ी तकलीफ में हूं जगह जगह अनाज जुटाने के लिए भटकती फिरती हूं इसलिए जब सामान ले जाने के लिए बाबू लोग मेरी खोज करते हैं तो हर बार उनसे मिल नहीं पाती कुछ दिन पहले मेरा जवान कमाओ बेटा मर गया मां ने यह सुनकर कहा कहती क्या हो मांझी बहू कहते कहते ही उनकी आंखें छलछला आईं, मां की सहानुभूति पाकर बुढ़िया दहाड़ मारकर रोने लगी मां भी उसके पास बैठकर बरामदे की खोटी से सिर टिकाकर जोरों से रोने लगी उनका रोना सुन घर की सभी महिलाएं दौड़ी आईं और यह दृश्य देखकर दूर चुपचाप स्थिर होकर खड़ी रहीं। कुछ समय इसी प्रकार बीत गया रुदन का वेग कम होने पर मां ने धीरे धीरे नवासन की भाभी से नारियल का तेल लाने को कहा तेल आने पर उन्होंने वृद्धाख्य सिर पर लगाया और उसके आंचल में मुरमुरा और गुड़ बांधकर विदा करते हुए सजल नेत्रों से बोली फिर आना मांझी बहू मां के इस करुणापूर्ण व्यवहार से वृद्धा को कैसी सांत्वना मिली यह उसके चेहरे को देखकर मैं समझ पा रहा था शरीर में थोड़ी ताकत आने पर मां निश्चित दिन पर शरत महाराज आदि के साथ जयराम वाटी में पदार्पण किया गांव के सभी स्त्री पुरुष मां को देखने आए कोई कोई कहने लगे मां हम लोगों ने आपको फिर से देख पाने की आशा त्याग दी थी ने कहा हां बीमारी में खूब भुगतना पड़ा शरद कांजीलाल ये लोग सब आ गए थे मां सिंह वाहिनी की कृपा से इस बार बच गई शरद कलकत्ता चलने के लिए कह रहा है तुम सब लोग यदि राय दो तो वहां शरीर को थोड़ा सुधार कर वापस लौटू सभी ने आनंद के साथ इसका अनुमोदन किया सात आठ दिन के बाद मां कलकत्ते के लिए रवाना हुई कुछ महीनों के बाद मैं बेलुड़ मठ में था राधू बीमार थी उसे कोई आवाज सहन नहीं होती थी इसीलिए मां उसे लेकर निवेदिता स्कूल के छात्रावास में रह रही थीं। मैं प्रायः वहां जाकर उन्हें देख आता था वे बड़ी चिंतित थीं। एक दिन वे कहने लगी इसे लेकर मैं कहां जाऊं गांव में निर्जनता तो होगी पर डॉक्टर वैद्य की सुविधा नहीं मिल पाएगी स्वामी जी के उत्सव के दिन दोपहर में मैंने अकस्मात सुना कि मां कल सवेरे गांव जा रही हैं। पूज्य शरत महाराज की आज्ञानुसार मां के साथ जाने के लिए मैं जल्दी जल्दी शाम को उद्बोधन पहुंचा ऊपर पहुंचकर देखता हूं कि मां नारियल की रस्सियां इकट्ठा कर रही हैं मुझे देखते ही वे बोली यह अगाध संसार लेकर गांव जा रही हूं क्या तुम्हारा मेरे साथ जाना होगा वहां तो तुम लोग ही मेरे भरोसा हो मैंने प्रणाम करके कहा आप जब जैसी आज्ञा देंगी वैसा ही होगा आपके साथ जाने में भला आपत्ति किस बात की मां ने कहा ठीक है बेटा यह रस्सी इत्यादि लेकर सब चीजों को ठीक से बांध डालो अभी तक कुछ भी ठीक ठाक नहीं हुआ है मैं तुम्हारे आने की आशा में बैठी हुई रस्सियां इकट्ठा कर रही थी रात के 11 बजे तक मैं मां के साथ बिस्तर आदि बांधता रहा दूसरे दिन बड़े सवेरे उनके साथ रवाना हुआ विष्णुपुर में तीन दिन विश्राम करने के बाद हम लोग छह बैलगाड़ियों में सवार होकर सवेरे निकले आठ मील दूर जयपुर नामक गांव के पड़ाव में भोजन पकाने की व्यवस्था हुई भात की हंडी चूल्हे से उतारते समय फूट गई और भात तथा फेन चारों ओर फैल गया हम लोग हक्के बक्के रह गए किंतु मां ने बिना कुछ विचलित हुए पुआल का एक गुच्छा लेकर फेन को भात से अलग कर दिया बाद में हाथ धोकर संदूक से ठाकुर की फोटो निकालकर उन्होंने उसे एक किनारे बिठाया और साल के एक पत्ते में भात सब्जी सजाकर ठाकुर को हाथ जोड़कर कहने लगी आज बस इसी प्रकार जुट पाया है जल्दी से गरम गरम थोड़ा सा खा लो हम लोग सब मां की लीला देखकर हंसने लगे यह देखकर वे बोली जहां जैसा वहां वैसा यह तो करना ही होगा अब तुम लोग सब खाने के लिए बैठ जाओ हम लोग चारों ओर गोल पंक्ति में बैठ गए और मां ने सबकी पत्तल में भात सब्जी परोस और खुद भी लेकर एक किनारे पालती मारकर बैठ गईं, खाते खाते वे कहने लगी अच्छा बना है भोजन से निवृत्त होकर हम लोग फिर गाड़ी पर सवार हुए और 11 बजे रात को कोयलपाड़ा पहुंचे इसी प्रसंग में मुझे और एक घटना का स्मरण हो रहा है एक बार पूजनीय गौरी मां मां का दर्शन करने जयरामवाटी आ रही थीं। कोयलपाड़ा से मुझे साथ लेकर वे शाम को रवाना हुईं। जयराम के निकट नदी के किनारे पहुंचकर वे संध्या होने की प्रतीक्षा करने लगी संध्या होने के पश्चात वे मां के घर के सामने के दरवाजे पर मुझे रुकने के लिए कहकर अंदर गईं और भिखारियों के स्वर में कहने लगी मां थोड़ी सी भिक्षा दो वह सुनकर छोटी मामी बाहर आकर बोली कौन है गौरी मां ने फिर से कहा मां थोड़ी सी भिक्षा दो छोटी मामी डरकर चिल्लाती हुई सीधी मां के पास पहुंची मां उसकी चीतकार सुनकर धीर भाव से बाहर आकर दृढ़ स्वर में बोली कौन है रे गौरी मां उसी स्थान से कहने लगी थोड़ी सी भिक्षा दो मां मैं भिखारिन हूं गौरी मां के गले की आवाज पहचानकर, कर मां अंधेरे में ही बोली अरे गौरदासी आओ आओ कब आई तुम उसके बाद खूब हंसी ठट्ठा होने लगा